जफर ने गाया है उम्र दराज मांग कर लाए थे चार दिन दो आरजू में कट गए दो इंतजार में ऐसी ही कहानी है आदमी की जिंदगी में कुछ हाथ आता नहीं आशाएं बहुत हैं सपने बहुत हैं लेकिन हाथ में सिर्फ राख ही लगती आशाओं की सपनों की धूल ही लगती और जाते समय जफर के शब्द अधिकांशतः सभी के लिए सही सिद्ध होते चार दिन मिले थे जिंदगी के दो आकांक्षाओं में बीत गए दो उनकी पूर्ति की प्रतीक्षा में न तो कभी कुछ पूरा होता है न कहीं पहुंचते हैं जीवन ऐसे ही बीत जाता है व्यर्थता में असार में जिसे जीवन की ये व्यर्थता दिखाई पड़ी वो वही सं्यस्त हुआ है जिसे संसार की यह दौड़ सिर्फ दौड़ मालूम पड़ी अर्थहीन कहीं ले जाने वाली नहीं जिसे जीवन सिवाय मृत्यु के मुंह में जाने के और कुछ न दिखाई पड़ा वही जागा उसी ने होश को संभाला उसी ने नींद से बाहर निकलने की चेष्टा की अगर तुम्हें अभी भरोसा है कि तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे तो तुम जागना ना चाहोगे जिसके मन में भी सपनों का जाल है वो जागना ना चाहेगा क्योंकि जागने पर तो सपने टूट ही जाते सपनों के लिए नींद चाहिए प्रमाद चाहिए नींद के लिए अप्रमाद का अर्थ है होश वो बुद्ध और महावीर का शब्द है अप्रमाद का अर्थ है सुस्ती तंद्रा नींद अगर तुम्हारे मन में कोई भी वासना है तो प्रमाद चाहिए ही तब तुम अप्रमत्त होने की चेष्टा न कर सकोगे क्योंकि वह तो विपरीत होगा कोई मधुर सपना देखता हो और तुम उसे जगाने जाओ पीड़ा मालूम होती है तुम दुश्मन जैसे मालूम पड़ोगे इसलिए बुद्ध पुरुष सांसारिक व्यक्तियों को शत्रु जैसे मालूम पड़ते हैं मधुर नींद ले रहे थे अपने सपनों में खोए थे सपने स्वर्णिम भी हो सकते हैं सोने के महलों के हो सकते हैं लेकिन सपना सपना है मिट्टी का घर हो कि सोने का महल हो जागते दोनों ही समाप्त हो जाते जागते ही दोनों टूट जाते बुद्ध पुरुषों की सारी चेष्टा यही है कि तुम कैसे सपने के बाहर जाग जाओ तो ही तुम जीवन के वास्तविक रूप को जान सकोगे तो ही तुम उस जीवन को जान सकोगे जिसकी कोई मृत्यु नहीं अभी तो जिसे तुमने जीवन समझा है वो मान्यता है वो जीवन नहीं है इसे कौन जीवन कहेगा जो आज है और कल नहीं हो जाएगा पानी का बबूला है बुद्ध ने कहा भोर का तारा है बुद्ध ने कहा अभी है अभी गया घास के पत्ते पर टिकी सबनम की बूंद है बुद्ध ने कहा कब गिर जाएगी कोई भी नहीं जानता ऐसे जीवन पर भरोसा कर लेता है आदमी नींद बड़ी गहरी होनी चाहिए बेहोशी महान होनी चाहिए और रोज तुम देखते हो कोई बूंद गिरी रोज तुम देखते हो कोई तारा डूबा रोज तुम देखते हो कोई बबूला फूटा और खो गया हवा में तुम दो आंसू भी बहा देते हो किसी की मृत्यु पर सहानुभूति भी प्रकट कराते हो लेकिन तुम्हें ये बोध नहीं आता कि यह मृत्यु तुम्हारी मृत्यु की भी खबर है तुम मरघट भी हो आते हो और फिर वैसे के वैसे संसार में वापस लौट आते हो नींद बड़ी गहरी होगी मरघट भी नहीं तोड़ पाता निकटतम प्रिजन मर जाता है तो भी तुम जो मर गया उसके लिए रो लेते हो लेकिन तुम्हें यह होश नहीं आता कि तुम्हारी मौत भी करीब आए चली जाती है। आज कोई मरा है कल तुम भी मरोगे लोग इस विचार से बचते लोग इस विचार से डरते हैं और पश्चिम के मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि जो व्यक्ति इसको सोचता है मृत्यु के संबंध में वो रुकने रुग्ण इसलिए है कि अगर ऐसा वो सोचेगा तो जी ना सकेगा उनकी बात भी ठीक है अगर यही जीवन जीवन है तो मृत्यु के संबंध में बहुत सोचना खतरनाक है क्योंकि जैसे ही तुम तो मृत्यु के संबंध में बहुत सोचोगे तुम्हारे पैर रुक जाएंगे जाती यात्रा पर तुम सहम जाओगे महत्वाकांक्षा के लिए उड़ने की तैयारी कर रहे थे पंख गिर जाएंगे मनोवैज्ञानिक कहते हैं मृत्यु के संबंध में बहुत सोचना रुग्णता है अगर यही जीवन जीवन है तो वे ठीक कहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि यह जीवन तो जीवन नहीं है जीवन तो इस तंद्रा के पार है इस बेहोशी के बाहर है लेकिन हम इस बेहोशी को खूब संभाल के चलते हैं। हम कहीं से भी इसे टूटने नहीं देते बहुत मौके भी आ जाते हैं टूटने के तो भी हम संभाल संभाल लेते फिर करवट ले लेते हैं फिर सो जाते हैं। एक सपना टूटा नहीं कि उसके पहले ही हम दूसरे सपने के बीच बो देते एक आशा मिटी नहीं कि हम दूसरी आशा के सहारे टंग जाते लेकिन आशा को हम बनाए ही रखते एक क्षण का भी हम मौका नहीं देते कि जीवन की वास्तविकता का हम एहसास कर सकें अनुभव कर सकें छाती में चुभ जाए जीवन का ये सत्य कि मौत छिपी है मौत आ रही है प्रतिपल चली आ रही है जिस दिन से पैदा हुए हैं उस दिन से ही मौत पास आनी शुरू हो गई जन्म का दिन मृत्यु का दिन भी है ये ख्याल आ जाए तुम जन्मदिन मनाते हो लेकिन हर जिन जन्मदिन जीवन को पास नहीं लाता मृत्यु को पास लाता है और एक वर्ष कम हो गया है जीवन का मौत और भी पास आ गई क्यों मैं तुम थोड़े आगे सर गए मरघट की तरफ बुद्ध का पूरा मनोविज्ञान समस्त बुद्धों का फिर वो महावीर हो कृष्ण हो क्राइस्ट हो या मोहम्मद हो समस्त बुद्धों का मनोविज्ञान मृत्यु के बोध पर निर्भर है जिस दिन भी तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा कि जीवन गया गया है इसे पकड़ोगे तो भी बचाना पाओगे कोई नहीं बचा पाया इसको बचाने की कोशिश में सिर्फ समय व्यतीत होगा शक्ति छीन होगी इसे बचाने की कोशिश मत करो ये तो जाएगा ही यह कोशिश असंभव है जो थोड़ा सा समय मिला है क्षण उसमें जागने की कोशिश करो जीवन को बचाने की नहीं जागने की क्योंकि जागने से ही तुम्हें एक ऐसी संपदा मिलनी शुरू होगी जो फिर कभी छीनी नहीं जाती जिसे चोर छीन नहीं सकते डांकू लूट नहीं सकते मृत्यु भी जिसे छीन नहीं पाती है जब तक वैसा स्वर तुम्हारे भीतर न बजने लगे जो सनातन है शाश्वत है ओंघार है जो न कभी शुरू हुआ और न कभी अंत होगा ऐस धम्मों सन हो ऐसा धर्म तुम्हारे भीतर न उतर आए जो समयातीत है काल के बाहर है, मृत्यु के हाथ जिस तक नहीं पहुंच पाते तब तक तुम जिए जरूर जीवन को बिना जाने जिए तुम सोए तुमने झपकी ली, तुम नशे में रहे तुम होश में न आए बुद्ध की सारी जीवन प्रक्रिया को एक शब्द में हम रख सकते हैं वह है अप्रमाद अवेयरनेस जाकर जीना जागकर जीने का क्या अर्थ होता है अभी तुम रास्ते पर चलते हो बुद्ध से पूछोगे तो वो कहेंगे ये चलना बेहोश है रास्ते पर दुकानें दिखाई पड़ती हैं पास से गुजरते लोग दिखाई पड़ते हैं घोड़ा गाड़ी कारे दिखाई पड़ती हैं, लेकिन एक चीज तुम्हें चलते वक्त नहीं दिखाई पड़ती वो तुम स्वयं हो और सब दिखाई पड़ता है पास से कौन गुजरा दिखाई पड़ा राह पर भीड़ है दिखाई पड़ी रास्ता सुनसान है दिखाई पड़ा सब तुम्हें दिखाई पड़ता है एक तुम पर दिखाई नहीं पड़ते यही तो सपना है सपने में तुमने कभी ख्याल किया सब दिखाई पड़ता है एक तुम दिखाई नहीं पड़ते सपने का स्वभाव यही है बहुत सपने तुमने देखे हैं कभी ख्याल किया सब दिखाई पड़ते हैं, एक तुम भर दिखाई नहीं पड़ते सपने में मित्र शत्रु सब दिखाई पड़ते हैं तुम भर नहीं दिखाई पड़ते यही तो स्थिति जीवन की है जागने की है जिसे तुम जागना कहते हो उसमें और नींद में कोई अंतर नहीं मालूम होता दोनों में एक बात समान है कि तुम्हारा तुम्हें कोई पता नहीं चलता भीतर अंधेरा है भीतर दिया नहीं जला, इसको बुद्ध प्रमाद कहते मूर्छा कहते अपना ही पता ना चले यह भी कोई जिंदगी हुई चले उठे बैठे उसका पता ही ना चला जो भीतर छिपा था अपने से ही पहचान ना हुई ये भी कोई जिंदगी है अपने से ही मिलना ना हुआ यह भी कोई जिंदगी है और जो अपने को ही ना पहचान पाया और क्या पहचान पाएगा निकटतम थे तुम अपने उसको भी ना छू पाए और परमात्मा को छूने की आकांक्षा बनाते हो चांदारों पर पहुंचना चाहते हो अपने भीतर पहुंचना नहीं हो पाता स्मरण रखो निकटतम को पहले पहुंचाओ तभी दूरतम की यात्रा हो सकती और मजा यह है कि जिसने निकट को जाना उसने दूर को भी जान लिया क्योंकि दूर निकट का ही फैलाव है उपनिषद कहते हैं वो परमात्मा पास से भी पास दूर से भी दूर है इसका यह अर्थ हुआ उसे जानने के दो ढंग हो सकते हैं क्या कि तुम उसे दूर की तरह जानने जाओ या पास की तरह जानने जाओ नहीं दो ढंग नहीं हो सकते जब तुम पास से ही नहीं जान पाते तो तुम दूर से कैसे जान पाओगे जब मैं अपने को ही नहीं छूपाता परमात्मा को कैसे छू पाऊंगा जब आंख अपने ही सत्य के प्रति नहीं खुलती तो परमात्मा के विराट सत्य की तरफ कैसे खुल पाएगी इसलिए बुद्ध चुप रह गए परमात्मा की बात ही नहीं की वो बात करनी फिजूल है सोए आदमी से जागकर जो दिखाई पड़ता है उसकी बात करनी फिजूल है सोए आदमी से तो यही बात करनी उचित है कैसे उसका सपना टूटे कैसे उसकी नींद टूटे अब प्रमाद अमृत का पथ है और प्रमाद मृत्यु का जो भी सोए सोए जी रहा है वो मौत में जा रहा है वो रास्ता मौत का है जो जागकर जी रहा है वो अमृत में चलने लगा वो रास्ता अमृत का है क्योंकि तुम्हारे भीतर जागते ही तुम्हें उसका पता चलता है जो मिट ही नहीं सकता तुम एक ऐसे घर के वासी हो जिसमें अमृत भी छिपा है अमृत के झरने छिपे लेकिन रोशनी नहीं है रोशनी लानी है घर अंधेरा है झरने अमृत के छिपे हैं खजाने शाश्वत के छिपे हैं लेकिन घर अंधेरा है और तुम अंधेरे घर के बासी हो और तुम अगर कभी आंख भी खोलते हो तो खिड़की पर खड़े होकर बाहर देखते हो शायद जैसा कि राबिया की प्रसिद्ध घटना है एक सांझ फकीर राबिया को एक अनूठी स्त्री हुई राबिया सूफी फकीर थी लोगों ने घर के सामने कुछ खोजते देखा सांझ थी और सूरज ढलता था लोगों ने पूछा बुढ़ी औरत को सहायता देने के लिए कि क्या खो गया है उसने कहा मेरी सुई खो गई तो वे भी खोजने लगे फिर एक आदमी को ख्याल आया कि सुई बड़ी छोटी चीज है सूरज अब ढलता अब तब ढलता जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा और छोटी चीज है इतना बड़ा रास्ता है कहां गिरी ये ठीक से पता ना हो तो खोजना मुश्किल है फिर रात करीब आती तो उसने पूछा कि राबिया ठीक से बता कि सुई गिरी कहा स्थान का पता चल जाए तो खोज भी हो जाए राबिया ने कहा वो तो तुम न पूछो तो अच्छा क्योंकि सुई तो मेरे घर में भीतर गिरी वो सब रुक गए जो खोज रहे थे उन्होंने कहा पागल औरत हमें सदा से सक की तेरा दिमाग खराब सांसारिक लोगों को सन्यासियों का दिमाग सदा से खराब मालूम पड़ा है वो उनकी आत्मरक्षा की दृष्टि अगर सन्यासी ठीक है तो फिर तुम पागल तो बेहतर यही है कि सन्यासी पागल है ऐसा मान के चलो इससे कम से कम अपनी सुरक्षा होती फिर तुम्हारी भीड़ है इसलिए तुम जो कहते हो वो भीड़ का वचन है भीड़ के वचन झूठे हो तो भी सच मालूम होते लोग हंसने लगे उन्होंने कहा मैं पहले से ही सब था कि तू पागल है अब अगर सुई घर के भीतर गिरी तो बाहर किस लिए खोज रही राबिया ने कहा भीतर अंधेरा है और मैं गरीब हूं दिया भी मेरे पास नहीं बाहर खोजती हूं क्योंकि बाहर थोड़ी रोशनी है अभी सूरज की और देर मत करो सांध दो खोजो नहीं तो जल्दी सूरज भी डूब जाएगा बाहर भी खोजना मुश्किल हो जाएगा उन्होंने कहा कि पागल औरत रोशनी बाहर है यह हम समझे लेकिन जब सुई बाहर गुमी ही ना हो तो रोशनी क्या करेगी रोशनी सुई थोड़ी पैदा कर सकती है तो ने कहा तुम्हें बताओ मैं क्या करूं उन्होंने कहा यह भी कोई पूछने की बात है कहीं से भी दिया ले आओ घर में दिया ले जाओ या सुबह तक ठहरो सुबह जब सूरज उगेगा और घर में रोशनी आएगी तब खोज लेना मगर खोजना तो वही होगा जहां खोया है राबियां हंसने लगी उन्होंने कहा कि तुम मुझे पागल समझते हो लेकिन मैंने वही किया जो तुम कर रहे हो आनंद तुम खोजते हो बाहर परमात्मा को भी तुम जब खोजते हो तो बाहर कभी मंदिर में कभी मस्जिद में न हरम में है न देर में हम तो दोनों जगह पुकार आए मस्जिद के सामने भी पुकारा मंदिर के सामने भी पुकारा कहीं पाया नहीं हम तो दोनों जगह पुकार आए मगर जब आदमी खोजता है तो बाहर ही खोजता है बिना यह पूछे कि खोया कहां है तुमने परमात्मा को खोया कहा कब खोया किस जगह खोया सुई हो या परमात्मा कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन यही घटना घटी है खोया भीतर से खोजते बाहर हो क्यों खोजते हो बाहर क्योंकि इंद्रियां बाहर खुलती हैं इंद्रियों की रोशनी बाहर पड़ती आंख बाहर खुलती है भीतर नहीं हाथ बाहर फैलते हैं भीतर नहीं कान बाहर सुनते हैं भीतर नहीं इसलिए आदमी बाहर खोजता है और कभी खोज नहीं पाता उम्र दराज मांगकर लाए थे चार दिन दो आर्जू में कट गए दो इंसार में मांगता है रोता है गिड़गिड़ाता है खोजता है टकराता है गिरता है फिर उठता है आधी जिंदगी मांगने में आधी प्रतीक्षा में गुंजा, जाती, हाथ खाली के खाली रह जाते और जिसे तुम खोजते थे वो भीतर मौजूद था जरा रोशनी लाने की बात थी दिया जलाने की बात थी उस दिया का नाम है अप्रमाथ होश चलते उठते बैठते कुछ भी करो बुद्ध ने कहा एक काम करना मत भूलो होश पूर्वक करो बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे कि चलो भी रास्ते पर तो रास्ते को हिम्मत देखो अपने को भी देखते हुए चलो कि मैं चल रहा हूं भाषा में कहने की भीतर जरूरत नहीं कि मैं चल रहा हूं लेकिन ये प्रतीति बनी रहे कि मैं देख रहा हूं और तुम बड़े हैरान हो एक अनूठा अनुभव होगा एक सुंदर स्त्री रास्ते से गुजरती है। अगर तुम्हें ये भी होश रहे कि मैं देख रहा हूं सुंदर स्त्री वहां है मैं यहां हूं और मैं देख रहा हूं तुम अचानक हैरान हो ग ये बोध कि तुम देख रहे हो और कामना पैदा नहीं होती भूल जाओ कि मैं देख रहा हूं बस सुंदर स्त्री दिखाई पड़ती है वासना जट जाती कामना पैदा हो जाती किसी का महल दिखाई पड़ता है हम मन में सपने बनने लगते हैं ऐसा महल मेरा भी हो लेकिन जरा सा जागो महल भी दिखाई पड़े कोई हर्जा नहीं है लेकिन देखने वाला भी दिखाई पड़े वो देखने वाले को देख लेने की कला का नाम है अप्रमाथ कृष्णमूर्ति जिसे अवेयरनेस कहते वो बुद्ध का शब्द है अप्रमाथ महावीर ने उसी को विवेक कहा है गुरुजीएफ ने एक शब्द प्रयोग किया है वो बहुत ठीक ठीक शब्द है सेल्फ रिमेम्बरिंग स्वयं का बोध कुछ भी करो स्वबोध न खो स्वबोध की कड़ी भीतर लगी ही रहे स्वबोध क्या सातत्य बना ही रहे शुरू शुरू में बार बार तुम पकड़ोगे और खो खो जाएगा क्षण भर को लगेगा कि अपना बोध है फिर खो जाएगा पुरानी आतथ्य खोने की लेकिन अगर सातत्य बना रहा तो जैसे बूंद बूंद गिर के बड़े चट्टान को भी तोड़ देती है वैसे ही बूंद बूंद अप्रमाद की होश की धीरे धीरे तुम्हारे जन्म जन्मों के अंधकार की परत को तोड़ देगी और पहले दिन भी जब किरण तुम्हारे भीतर उतरेगी तब तुम पाओगे अरे हम जिसे खोजते थे वो सदा घर में था हम बाहर व्यर्थी खोजने गए थे हमने उसे खोया ही न था बाहर देखा उसी में भूल गए थे कई बार तुम्हें ख्याल होगा जो लोग चश्मा लगाते हैं यहां तो काफी लोग चश्मा लगाए हुए कई बार तुम्हें ख्याल होगा चश्मा आंख पर होता है और तुम चश्मा खोजते हो और तुम ये भूल ही जाते हो कि चश्मे से चश्मे को खोज रहे हो चश्मा लगाए हुए हो और चश्मे को खोज रहे हो लोग कान में पेंसिल और कलम खोस लेते और इधर उधर खोजते भूल जाते हैं। परमात्मा खोया नहीं सिर्फ भूल गया है विस्मरण से। सिर्फ विस्मरण इससे हिम्मत रखो क्योंकि स्मरण आना कठिन नहीं है अगर खो ही गया होता तो खोजना मुश्किल था कहा खोजते इतना विराट है जगत कहा खोजते असीम है कहीं से रास्ता न मिल सकता था परमात्मा मिल जाता है क्योंकि खोया नहीं है केवल विस्मृत हुआ है जैसे खीसे में ही रखे थे हीरे जवाहरात और भूल गए जब भी खीसे में हाथ डालोगे पाओगे वहीं अप्रमाद का अर्थ है में हाथ डालना चेतना में भीतर हाथ डालना भीतर जगाने की चेष्टा अपने आप को अप्रमाद अमृत का पथ और प्रमाद मृत्यु का नींद में और मृत्यु में बड़ा सामंजस्य समानता है एक स्वरता है नींद छोटी मृत्यु है रोज रात तुम मर जाते हो सुबह फिर उठते हो दिन भर में जीवन थक जाता है रात मर जाते रात तुम वही नहीं रहते जो तुम दिन भर थे बिल्कुल भूल ही जाता है कि दिन में तुम क्या थे कौन थे रात जब तुम सोते हो कभी तुमने ये ख्याल किया विचार किया दिन में जो तुम्हारी पत्नी थी रात पत्नी नहीं रह जाती याद ही नहीं रहती दिन में जो तुम्हारा बेटा था रात बेटा नहीं रह जाता दिन में जो तुम्हारा घर था रात तुम्हारा घर नहीं रह जाता दिन में हो सकता है तुम भिखारी हो रात सपने में सम्राट हो जाते दिन हो सकता है सम्राट थे रात भिखारी हो जाते और दिन की जरा भी याद नहीं आती नींद में तो यह कहना ठीक नहीं है कि तुम नींद में वही होते हो जो तुम जागने में थे मर ही जाते हो जागरण का रूप तो खो ही जाता है वो जो ढांचा था तुम्हारे व्यक्तित्व था बिल्कुल विसर्जित हो जाता है दिन में फिर तुम जागते हो फिर तुम दूसरे व्यक्ति हो गए फिर दुकान बाजार धन दौलत हिसाब किताब फिर वापिस लौट आया रोज आदमी नींद में मरता है जिससे रोज नींद में मरता है दिन भर की थकान के बाद ऐसे ही मृत्यु भी जीवन भर की थकान के बाद मरना है फिर जागता है फिर नया जन्म हो जाता है मौत का स्वभाव नींद जैसा है समाधि का स्वभाव भी नींद जैसा है पतंजलि ने कहा है कि समाधि और सुसुप्ति एक जैसी इसलिए तो जब सन्यासी मरता है तो उसकी कब्र को हम समाधि कहते हैं। हर किसी की कब्र को समाधि नहीं कहते समाधि की हम तभी कहते हैं जब सन्यासी की कब्र बनाते हैं। क्यों समाधि मृत्यु जैसी है समाधि भी नींद जैसी है। सिर्फ एक फर्क है छोटा लेकिन बहुत बड़ा समाधि जागती हुई नींद है इसलिए कृष्ण ने कहा है या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति सही जब सब सोते हैं जब सबकी नींद है सर्वभूतायाम सारे भूत सो जाते हैं पौधे भी सो जाते हैं पत्थर भी सो जाते हैं सारा संसार सो जाता है तस्याम जागृति सही में तब भी जागा रहता है बाहर के ही भूत सो जाते हैं ऐसा नहीं भीतर के भी तत्व सो जाते हैं शरीर सो जाता है शरीर के भीतर के सारे पांचों तत्व सो जाते हैं तस्याम जागृति सही में फिर भी भी भीतर चेतना जागती रहती सब तरफ नींद हो जाती लेकिन भीतर एक दिया होश का जलता ही रहता है अडिग अकंप उस दिए को ही संभाल लेना अप्रमाद और नींद में तो मुश्किल होगा संभालना अभी पहले तो जिसे तुम जागना कहते हो उसमें संभालो जागने में समझ जाए तो संभव है कभी नींद में भी समझ जाए अभी तो जागने में भी सोए हुए हो अभी तो नींद में जागने की बात ही फिजूल है अभी तो जागना भी नींद जैसा है अभी तो नींद को जागने जैसा बनाना बड़ा मुश्किल है पहले जागने को ही वास्तविक जागना बना जिसे तुम अभी जागना कहते हो वो सिर्फ आंख का खुलना है भीतर तो नींद बनी ही रहती है वो कहीं जाती नहीं और तुम जरा आंख बंद करके कुर्सी पर आराम से बैठ जाओ तुम पाओगे सपनों का सिलसिला शुरू है आंख खुली थी बाहर के चित्रों में उलझ गए तो भीतर के सपने दिखाई नहीं पड़ते आंख बंद करो देवा स्वप्न शुरू हो जाते सपनों का तथा तारतम्य लगा है सिलसिला लगा है तुम्हारा जागरण नाम मात्र को जागरण बुद्धों का जागरण ही जागरण है क्योंकि जो जागरण नींद में भी न टिके वो जागरण क्या कहते हैं मित्र वही जो संकट में काम आए जागरण वही जो नींद में काम आए वो उसकी कसौटी नींद जिसको मिटा दे उसको जागरण कहना ही मत वो नाम मात्र का जागरण था अप्रमाद अमृत का पथ है और प्रमाद मृत्यु का अप्रमादी नहीं मरते लेकिन प्रमाती तो मृतवत ही है अप्रमादी नहीं मरते बुद्ध पुरुष कभी नहीं मरते मर नहीं सकते मरते तो तुम भी नहीं हो लेकिन इस सत्य का तुम्हें पता नहीं तुम मान लेते हो कि मर गए तुम्हारी मान्यता ही सारी बात है बुद्ध पुरुषों में और तुम में मान्यता का भेद तथ्य का नहीं सत्य का नहीं धारणा का तुम मान लेते हो कि मर गए और जब तुम मान लेते हो कि मर गए तो मर गए मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन एक सुबह उठा और उसने अपनी पत्नी को कहा कि सुनो मैं मर चुका रात मर गए सपना देखा था लेकिन इतना प्रगाढ़ था सपना कि उसे भरोसा आ गया पत्नी ने कहा पागल हुए हो भले चंगे बोल रहे हो कहीं मरो ने खबर दी कि मर गए मर गए तो मर गए तुम बोल रहे हो नसुद्दीन ने कहा मैं कैसे मानू मुझे तो पक्का भरोसा हो गया कि मैं मर गया अब एक मुसीबत खड़ी हो गई बहुत समझाया लेकिन वो माने ना वो कहे मैं तुम्हारी मानूं जबकि मुझे पक्का अनुभव हो रहा है कि मैं मर चुका उसे एक मनोवैज्ञानिक के पास ले जाया गया मनोवैज्ञानिक भी परेशान हुआ ऐसा कोई केस पहले आया भी नहीं था कि जिंदा आदमी हो कहे कि मैं मर गया पागल उसने बहुत देखे थे पागल भी ऐसा नहीं कहते वो भी मानते हैं कि जिंदा है उसने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो माने ना तो सोचा कि कुछ ठोस प्रमाण खोजने पड़ेंगे तभी ये मानेगा जिद्दी है तो वो उसे ले गया पोस्टमार्टम घर में अस्पताल में जहां मुर्दों की लाशें इकट्ठी पड़ी थी उसने कहा कि नस्ुद्दीन अगर तुम मर गए तो ये तुम काम करके देखो ये छुरी लो मदों की लाश काट के देखो काट के देखा उसने पूछा कि खून निकलता है सुद्दीन का नहीं खून नहीं निकलता ऐसी कई लाशें दिखलाई रोज सात दिन तक ले गया फिर उसने कहा बात पक्की हो गई कि मरे हुए आदमी के शरीर से खून नहीं निकलता उसने कहा बिल्कुल पक्की हो गई घर लाया तेज धार वाला चाकू लिया उसकी उंगली नसरुद्दीन की उंगली उसने काटी खून का फवारा निकला उसने कहा अब देखो अब तो मानते हो कि जिंदा हो नसुद्दीन ने कहसे सिर्फ यही सिद्ध होता है कि अपनी वो धारणा गलत थी मरे हुए आदमियों से भी खून निकलता है <laughs> वो मुर्दे धोखा दे गए या मुर्दे कुछ गलत थे या तुमने कोई चालबाजी की लेकिन इससे सिर्फ यही सिद्ध होता है कि मुर्दों से भी खून निकलता है आदमी की जब एक मान्यता हो तो वह अपनी मान्यता को सब तरफ से सहारे देता है तुम जो मान लेते हो उसको तुम सहारा देते हो यह तुम्हारी मान्यता है कि तुम मरण धर्म हो इस मान्यता को सहारा भी मिल जाता है क्योंकि शरीर मरण धर्म है तुम मरण धर्म नहीं हो तुम अमृत पुत्र हो अमृतस्य पुत्ता। लेकिन शरीर मरण धर्म है वो बहुत करीब है और शरीर को तुमने करीब करीब अपना होना मान लिया है तुम ये भूल ही गए हो कि तुम शरीर से पृथक हो शरीर से पार हो शरीर नहीं था तब भी थे शरीर नहीं होगा तब भी रहोगे लेकिन शरीर से तुम ऐसे चिपट गए हो और शरीर से ऐसा तादात्म हो गया है कि शरीर मरता है तो तुम मानते हो कि शरीर नहीं तुम ही मरे इस तादात्म को तोड़ना पड़ेगा ये मूर्छा है ये प्रमाद है अपने को शरीर मान लेना प्रमाद है और जिसने अपने को शरीर माना वो मरेगा क्योंकि शरीर मरने वाला है फिर ये भ्रांति बनी रहेगी कि शरीर मर गया तो मैं मरा जब तुम छोटे थे बच्चे थे तब तुम मानते थे मैं बच्चा हूं शरीर बच्चा था तुम तो बच्चा कभी भी नहीं थे तुम तो सनातन पुरुष हो छोटे बच्चे में भी सनातन चैतन्य है वो उतना ही प्राचीन है जितने बुद्ध और कृष्ण वो तभी से है अगर कभी संसार शुरू हुआ हो तो तभी से और अगर कभी संसार शुरू ना हुआ हो तो वो तभी से है फिर तुम जवान हो गए तुम मानते हो तुम जवान हो शरीर के साथ तुम अपने को मानते चले जाते हो फिर तुम बूढ़े हो गए हाथ पैर कपने लगे लकड़ी टेक के चलने लगे तो मानते हो मैं बूढ़ा हो गए शरीर हो रहा है ये तो ऐसे ही जैसा नया कपड़ा पहना और तुमने समझा कि मैं नया और फिर कपड़ा पुराना होने लगा जरा जीर्ण होने लगा और तुमने समझा कि मैं पुराना और जराजीर्ण हो गया ये तो ऐसे है कि जैसे कोई यात्री ट्रेन में यात्रा करे पूना स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हो तो वो समझे कि मैं पूना फिर बंबई गाड़ी पहुंच जाए तो वो समझे कि मैं बंबई। ये तो शरीर की यात्रा के स्टेशन कभी बीमार कभी स्वस्थ कभी रुग्ण कभी रुगण नहीं कभी जन्म कभी मृत्यु ये तो शरीर के पड़ाव हैं। लेकिन प्रमात गहरा है और छोटी छोटी बात में छिपा है भूख लगती तुम कहते हो मुझे भूख लगी ज्ञानी कहेगा शरीर को भूख लगी तुम्हें क्या भूख लगेगी तुम्हें कैसे भूख लगेगी शरीर की जरूरत है शरीर के लिए रोज नया पदार्थ चाहिए ताकि शरीर अपने को सक्रिय रख सके शक्तिवान रख सके भूख लगती शरीर को तुम्हें नहीं प्यास लगती शरीर को तुम्हें नहीं और जब तुम भोजन करते हो तो तुम्हारी आत्मा में थोड़ी जाता है जब तुम पानी पीते हो तो तुम्हारी आत्मा में थोड़ी जाता है शरीर से ही गुजरता है शरीर से ही निकल जाता है सिर में दर्द होता है तो तुम मान लेते हो कि मुझे दर्द हो रहा है तुम दर्द से अलग हो मैं एक आदमी का जीवन पढ़ रहा था एक अमेरिकन कवि का कार का एक एक्सीडेंट हो गया और उसका हाथ पूरा पिचल गया भयंकर पीड़ा थी उसे अस्पताल भी बहुत दूर था जिस राह से वे गुजर रहे थे यात्रा को गए थे किसी जंगल की वहां तक पहुंचने में तो समय लगेगा उसकी पीड़ा असह थी उसकी पत्नी ने कहा सुनो मैं एक किताब पढ़ रही हूं वो कार में बैठी किताब पढ़ रही थी के ऊपर एक किताब किताब थी, थी। ध्यान के ऊपर एक एक उसने कहा कि इसमें बुद्ध का एक सूत्र दिया हुआ है। कर देख लो क्या है? करके क्या बुद्ध अपने भिक्षुओं सूत्र दिए थे कि जब तुम्हें पीड़ा हो दर्द हो चोट उठ लगे तो ऐसा मत मान लेना कि मुझे दर्द हो रहा है या मुझे पीड़ा लगी उसी मान्यता से उपद्रव है तुम आंख बंद कर देना अगर हाथ में चोट लगी या सिर में दर्द है तो सारी चेतना को वहीं इकट्ठी कर लेना जैसे सारी चेतना की ज्योति जो इकट्ठी हो गई और वहीं एक ही जगह फोकस हो गया वहीं केंद्रित कर लेना सिर दर्द हो रहा है तो वहीं केंद्रित कर लेना और पूरी तरह गौर से सिर दर्द को देखना इसी देखने में तुम अलग हो जाओगे देखने वाला और जो दिखाई पड़ रहा है वो अलग हो जाएगा और जब तुम्हारा दर्द पूरी तरह दिखाई पड़ने लगे तब सिर्फ तीन दफा कहना दर्द दर्द दर्द भीतर ही कहना पर बड़े सजगता से कहना दर्द को देखते हुए कहना दर्द यह मत कहना कि मुझे दर्द हो रहा है वही तो सम्मोहन है जिसमें आदमी उलझ जाता तुम सिर्फ इतना कहना यह रहा दर्द ये रहा दर्द ये रहा दर्द तीन बार दर्द दर्द कहना और समझना कि दर्द वहां है और बुद्ध कहते हैं कि दर्द विलीन हो जाएगा उस स्त्री ने कहा कि ये किताब में ऐसा लिखा हुआ है उस आदमी ने कहा फेंको इस किताब को बाहर। मैं मरा जा रहा हूं तुम्हें तो ज्ञान की पड़ी ये सब बकवास है इधर मेरा हाथ इतना भयंकर पीड़ा हो रही अब यहां ध्यान करने का ये कोई अवसर है लेकिन कोई और तो उपाय ना था कोई दवा न थी पास अस्पताल पहुंचते पहुंचते घंटों लगते है पंद्रह बीस मिनट बाद उसने कहा अच्छा हर्ज किया है कोशिश करके देख लें कोई और उपाय भी नहीं है निरुपाय आदमी कभी कभी ठीक बातें कर लेता है जब तक उपाय होते हैं तब तक कौन ठीक बातें करे अगर अस्पताल पास होता तो उसने प्रयोग ना किया होता अगर एस्प्रो पास होती तो उसने एस्प्रो पर भरोसा किया होता बुद्ध पर नहीं आदमी की मूर्ता का कोई हिसाब है एस्प्रो पर ज्यादा भरोसा कर ले ध्यान पर नहीं न कोई उपाय देख मजबूरी में असहावस्था में वो लेट गया कार में और उसने कहा अच्छा मैं करके देखता हूं सारी चेतना तो अपने आप दौड़ी जा रही थी जब कहीं चोट होती तो चेतना अपने आप उस तरफ दौड़ती और बुधने का सबसे इकट्ठा कर लेना जैसे पूरा शरीर भूल ही जाए बस उतनी ही जगह याद रह जाए जहां दर्द है वो दर्द को करीब लाया चेतना को दर्द के करीब लाया दर्द ऐसा हो गया जैसे कि छुरी की धार हो तेज हो गया पैना हो गया भयंकर हो गया और भी पकड़ ली उसने तेजी आ गई एक लपट की तरह मालूम होने लगा और तब उसने कहा दर्द दर्द दर्द और वो चकित हुआ उसे भरोसा न आया कि क्या हुआ दर्द एकदम विलीन हो गया तादात में टूट गए